महाभारत कर्ण पर्व त्रि सप्तमोध्याय विश्व और द्रोण के पराक्रम का वर्णन करते हुए अर्जुन के बल की प्रशंसा करके श्रीकृष्ण का कर्ण और दुर्योधन के अन्याय की याद दिलाकर अर्जुन को कर्ण वध के लिए उत्तेजित करना संजय उवाच तथा पुनर्मयात्मा के सुबोर्जुनम्रवीत कृत संकल्प वधे कर्णस्य से भारत संजय कहते हैं भरत नंदन तदनंतर कर्ण का वध करने के लिए कृत संकल्प होकर जाते हुए अर्जुन से अप्रमेय स्वरूप भगवान कृष्ण ने पुनः इस प्रकार कहा अद्य सप्तशाने वर्तमानस्य से भारत विनाश से भारत मनुष्यों हाथियों और घोड़ों का जो यह अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है इसे आज सत्रह दिन हो गए भूतला सेना तावका समरम प्राप्य फतेह प्रजानाथ शत्रुओं के साथ साथ तुम लोगों के पास भी विशाल सेना जुट गई थी परंतु परस्पर युद्ध करके प्राय नष्ट हो गई, अब थोड़ी सी ही शेष रह गई है भुत्वा भूत कौरवा पार्थ प्रभुत गजवागिनाम वे शत्रु समाचा पार्थ कौरव पक्ष के योद्धा बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से संपन्न थे परंतु तुम जैसे वीर शत्रु को पाकर युद्ध के मुहाने पर नट हो गए ए पृथ्वी पाला संजयाश् समागता दुर्धर सम पांडवास् व्यवस्थिता तुम शत्रुओं के लिए दुर्जय हो तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये तुम्हारे पक्ष के भूमिपाल संजय और पांडव युद्ध स्थल में डटे हुए हैं कृत शत्रुक्ष तुमसे सुरक्षित हुए इन पांडव पांचाल मत्स्य परुष तथा चेतदेशी शत्रुनाशक वीरों ने शत्रु समूहों का संहार कर डाला है कोई शक्तो जे तुम कौरवास्ता तो संयुगे अन्यत्र पांडवान् युद्धे तया तो गुप्तान महारथा साथ तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडव महारथियों को छोड़कर दूसरा कौन नरेश युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकता है सप्तम ही ऋण जय तुम ससुरा सुरुषाण त्रैलोका कौरव बलम तुम तो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हुए देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को समरभूमि में जीत सकते हो फिर कौरव सेना की तो बात ही क्या है भगदत्तम चरा जानम को शक्तस्तया विनाम जय तुम पुरुष सार्थूलह जो पिछादासह कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों न हो तुम्हारे सिवा दूसरा कौन वीर राजा भगदत्त को जीत सकता था तथे पार्थ विपुलाम से नुपार्थि सर्वे चक्षुरक्षितुम निष्पाप कुंती कुमार तुम जिसकी रक्षा करते हो उस विशाल सेना की ओर सारे राजा आंख उठाकर देख भी नहीं सके हैं तथा सतत पाथ रक्षिताभ्याणे धृषदुम शिखंडीभ्यामद्रोण निपति पार्थ इसी प्रकार रण क्षेत्र में सदा तुमसे सुरक्षित रहकर ही धृष्ट और शिखंडी ने द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराया है को ही शक्तो रण पार्थ भारत नाम महारथ भीष्मे तुम सक्रतुल्य पराक्रम कुंती नंदन भरतवंश्योगी सेना के दो महारथी इंद्रतुल्य पराक्रमी भीष्म को रणभूमि में युद्ध करते समय कौन जीत सकता था किशात नवम भीषम द्रोणम वैकर्तन कृप द्रोणी चौमदत्तीतवर्माण मेह सैंधव मद्र राजनम वीरात्र सर्वान्वर्ति नर व्याघ्र अक्षौणी सेना के अधिपति वीर अस्त्रवे भयंकर पराक्रमी संगठित रणोन्मत्त तथा कभी पीछे न हटने वाले भीष्म द्रोण कृपाचार्य वैकर्तन कर्ण अश्वस्थामा भूरि भूरिश्रवा कृतवर्मा जयद तथा राजा दुर्योधन जैसे समस्त महारथियों पर इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष विजय पा सकता है नाना जनपद्राह क्षत्रियाणाम अमर्षिणाम अमृषशील क्षत्रियों के बहुत से दल थे जो बड़े भयंकर और अनेक जनपदों के निवासी थे वे सब के सब नष्ट हो गए उनके घोड़े रथ और हाथी भी धूल में मिल गए गोवास नाम वसाती नाम भारत प्राचाधा नाम भोजान नाम चाभिमीना स्वजासे सर्वत्र भारत तां सामसाद निधनम गतात भोवासदासमी वसाच्य वाटधान और भोज देश निवासी अभिमानी वीरों की तथा संपूर्ण क्षत्रियों की सेना जिसमें उद्दंड घोड़ों और उन्मत्त हाथियों की संख्या अधिक थी तुम्हारे और भीमसेन के पास पहुँच कर नष्ट हो गई उग्रश्चीम करण सारा यख खसा दारवा भी आंध्रकाश पुणिंद क्रीताश्चग्र पर्वतीयाश्च सागरानुपवासिनः संरभिणो युद्धसौंडा बलिनो दंडपाणय एोधन से नक युधि निर्जेतु तदन परम तप उग्र स्वभाव भीषण पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले तुषार यवन खस दरवाभिसार दरद शक माठर कंगण आंध्र पुलिंद किरात मलक्ष पर्वतीय तथा समुद्र तटवर्ती योद्धा जो युद्ध कुशल रोसावेश से युक्त बलवान एवं हाथों में डंडे लिए हुए हैं क्रोध में भरकर कौरव सैनिकों के साथ दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं शत्रुओं को संताप देने वाले वीर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई उन्हें नहीं जीत सकता धातराष्ट्र मुदग्रम ही दृष्ट्वा महदनम यदि न भवे को मानवः यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई धृतराष्ट्र पुत्रों की प्रचंड एवं विशाल सेना को सामने देखकर कौन मनुष्य उन पर चढ़ाई कर सकता था विदार्य त्वया प्रभो तुमसे सुरक्षित रहकर ही क्रोध भरे पांडव योद्धाओं ने धूल से आच्छादित और समुद्र के समान उमड़ी हुई कौरव सेना को छिन्न भिन्न करके मार डाला है मगधानाम मगधान अभी नहाबल दिन हुए हैं अभिमन्यु ने मगध देश के राजा महाबली देश ज इनको युद्ध में मार डाला था ततो गजानाम धीम तस सहसाणी गजा नीम कर्मण जघान गीम स्तराज परीक्षत तो नगारत बलात् तत्पश्चात भीमसेन ने राजा जयसेन के भयानक कर्म करने वाले दस हजार हाथियों को जो उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे गदा के आघात से नष्ट कर दिया तदनंतर और भी बहुत से हाथी तथा सैकड़ों रथ उनके द्वारा बलपूर्वक नष्ट किए गए समरे पार्थ वर्तमाने महाभये महाभय भीमसेम च पांडव कौरवा सबाजीरथमंग मृत्युलोक मृतो गता पांडुनंदन पार्थ इस प्रकार महाभयंकर युद्ध आरंभ होने पर तुम्हारे और भीमसेन के सामने आकर बहुत से कौरव सैनिक घोड़े रथ और हाथियों सहित यहाँ से, से यमलोक पधार गए तथा सेना मुखे तत्र तत्हते पार्थ पांडवी भीष्मा सिणी सर जाल मान्य कुंती नंदन पांडव वीरों ने जब महासेना के प्रमुख भाग का विनाश कर डाला तब भीष्मी भयंकर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे सचेदिकिपा जालुषान मत्स्य के कयान सरय प्रक्षाद्य निधन अनियत परमाश्रवे वे उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही उन्होंने पांडव पक्ष के चेदी काशी पांचाल करुष मत्स्य और केके देसी योद्धाओं को अपने बाणों से आच्छादित करके मौत के मुख में डाल दिया तस्य उनके धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की काया को विदिर्ण कर देने वाले थे उनमें सोने के पंख लगे थे और वे लक्ष्य की ओर सीधे पहुँचते थे उन भाणु से संपूर्ण आकाश भर गया हनियाहराणी एके, एके मुष्टि लक्ष्मी हत्वा समेता महाबलान वे एक, -एक नव गति दुष्टाण विष्णी युद्ध स्थल में, में दोषयुक्त आविद्ध आदि नौ गतियों को छोड़कर केवल दसवीं गति से बाण छोड़ते थे वे बाण पांडव पक्ष के घोड़ों रथों और हाथियों का संहार करने लगे दीना निदशस निग्नताव कम लगातार दस दिनों तक तुम्हारी सेना का विनाश करते हुए जी ने असंख्य रथों की बैठकें सुनी कर दी बहुत से हाथी और घोड़े मार डाले दर्शे तात्मनो रूपम रुद्रोपेन्द्र समम जुदे पांडवा नाम अनेक प्रगृस व्यसा यहाँ ने रणभूमि में भयानक भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप दिखाकर पांडव सेनाओं का बलपूर्वक विनाश कर डाला स्वगज संकुला मज्जंतम अपलवे मंदम उज्जह सुधनम मूर्ख दुर्योधन नौकर विपत्ति के सागर में डूब रहा था अत भी उसका धार करना चाहते थे उन्होंने चेद पांचाल तथा कई कई नरेशों का वध करते हुए रथ घोड़ों और रथियों से भरी पांडव सेना को भस्म कर डाला तथा तररेत पव भास्कर पदा कोटिसाहस्रा प्रवराजुदाड़य न सेकोसृंजया द्रष्टुम तथे बाे महीक्षिता विचर तथा तम तो संग्रे जितोद्यमेन महता पांडवा सामीद्रवटिसहस्रपेल तथा हाथों में उत्तम आयु धारण किए हुए, सिंजय सैनिक और दूसरे नरे देव के समान ताप देते और सम्रांगण में विचरते हुए भीष्म की ओर आँख उठा देखने में भी समर्थ न हो सके उस समय संग्राम भूमि में विचरते तथा विजय से उल्लित होते हुए भीष्मी पर पांडव योद्धा अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े वेग से टूट पड़े स तो विद्राभ्य समझ आनपे एक, एक भी कबीरथ तो ग किंतु सम्रांगण में भीष्मी अकेले ही पांडवों और सिंजयों को खदेड़कर युद्ध में अद्वितीय वीर के रूप में विख्यात हुए तम शिखंडी समयाघ्रम सन्नत पति ताम प्राप्य पुरुष व्याघ्रम नृत्य प्राप्य वास्व अर्जुन तुमसे सुरक्षित हुए शिखंडी ने महान वृतधारी पुरुष सिंह भीष्मी पर चढ़ाई करके झुके हुए गाठ वाले बाढ़णों द्वारा उन्हें मार गिराया वे ही ये पितामह भीष्म सिंह को विपक्ष में पाकर धराशाई हो सरसैया पर छो रहे हैं एक उसी तरह जैसे भृत्तासुर इंद्र से टक्कर लेकर रणसापर्श हो गया था द्रोण पंच दिन व्यूहम अभेद्यम च पाती महारथ्रथ से समा महारथ अंतक प्रतिमच्रो रात्रि युद्धे तत्पश्चात उग्रमूर्ति महारथी द्रोणाचार्य पाँच दिनों तक अभेद्य व्यूह का निर्माण शत्रु सेना का विध्वंस महारथियों का विनाश तथा तो सम्रांगण में जयद्रथ की रक्षा करने के अनंतर रात्रि युद्ध में यमराज के समान प्रजा को दग्ध करने लगे दग्ध्वाजो धाम प्रतापवान धृष्ट धुम नम समा सा परमा गति प्रतापी भरद्वाज नंदन वीर द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा शत्रु युद्धाओं को दग्ध करके धृष्ट से भिड़ परम गति को प्राप्त हो गए यदि वाद्य भवान युद्धे सूत पुत्र मुखान रथान नावरिय संग्रामे उस समय यदि तुम युद्धस्थल में आदि रथियों को ना रोकते तो तो रणभूमि द्रोणाचार्य का नाश नहीं होता भवता ततो न धनंजय धनंजय तुमने दुर्योधन की सारी सेना को रोक रखा था इसीलिए दृष्ट संग्राम में द्रोणाचार्य का वध व कर्षके पूरे कुछ क्षत्रि युधि याद पार्थ पाथ जत प्रति पार्थ जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन छत्री कर सकता है निवार्य सेना सूरा स पार्थिव ने राजा बलते जसा तुमने अपने अस्त्रों के बल और तेज से सूरवीर राजाओं का वध करके दुर्योधन की विशाल सेना को रोक सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया पार्थ, पार्थ, पार्थ सब राजा जानते हैं कि का वध एक घटना है किंतु तुमसे ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम असाधारण महारथी हो तो होने चत्र भारत न समान हम युक्त मन रणभूमि तुम्हे पाकर सारा क्षत्रिय समाज एक दिन में नष्ट हो सकता है ऐसा कहना मैं युक्तिसंगत मानता हूँ मेरी तो ऐसी ही धारणा है सर्वस्व वीराशी द्रोण कुंती नंदन जब भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में मार डाले गए तभी से मानव दुर्योधन की भयंकर सेना के सारे वीर मारे गए इसका सर्वस्व नष्ट हो गया सूर्य भारती इसके प्रधान प्रधान योद्धा नष्ट हो गए घोड़े रथ और हाथी भी मार डाले गए अब यह कौरव सेना सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों से रहित आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती है विध्वस्ता हिणे पार्थ आसुरीवा सेक्रम पार्थ दृणभूम विध्वंस को प्राप्त हुई जौरव सेना पूर्व काल में इंद्र के पराक्रम से नष्ट हुई असुरों की सेना के समान प्रतीत होती है तेजा हता वशिष्ठास्तु संत पंच अश्वस्थामा कृतवर्मा कर इन कौरव सैनिकों में से अश्वस्थामा कृतवर्मा कर्ण्य और कृपाचार्य ये पांच प्रमुख महारथी मरने से बज गए हैं ताध्या नरव्याघ्र हवा पंच महारथान हता मित्र प्रयक्षोरवी राग्ये सदी न नरव आज इन पांचों महारथियों को मारकर तुम शत्रिहीन हो द्वीपों और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो साका सपर्वत महावना प्राप्तोत्व धीरश्री अद्यार्थो वसुंधरा अमित पराक्रम और कांति से संपन्न कुंती कुमार युधिष्ठिर आज आकाश जल पाताल पर्वत और बड़े बड़े वनों सहित इस वसुंध वसुधा को प्राप्त कर ले पुरा विष्णु जैसे काल में भगवान ने दैत्यों और दानवों को मारकर यत्रों के इंद्र को दे दी थी उसी प्रकार तुम पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को सौंप दो अज्ञ मोदा निहतेश्वरी सुम विष्णुना जानवे जे सुदेवता जैसे भगवान विष्णु के द्वारा धानु के मारे जाने पर देवता प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का हो हो जाने पर समस्त पांचाल आनंदित यदि ने चितानं गुरु अस्वस्थाम आसाद्य नेशती यम क्षय भ्रतरमुरासा यदि कर्ण मध्य नर श्रेष्ठ ज्या कमल नर श्रेष्ठ अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करते हुए तुम्हारे हृदय में यदि अश्वस्थाम के प्रति दया है है अथवा के के के कारण प्रति यदि माता कुंती अत्यंत पूजनीय बंधु बांधवों के प्रति आदर का भाव रखते हुए तुम कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना नहीं चाहते तथा माता माद्री के भाई मध्यदेश जनता के अधिपति राजा सल्य को भी तुम दयावश मारने की इच्छा नहीं रखते तो न सही किंतु पांडवों के प्रति सदा पाप बुद्धि रखने वाले इस अत्यंत नीच कर्ण को तो आज अपने पहने बाणों से मार ही डालो नात्र एक वह अनुजानी दोषो कशन यह तुम्हारे लिए पुण्य कर्म होगा इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है मैं भी तुम्हें इसके लिए आज्ञा देता हूँ अतः इसमें कोई दोष नहीं है धन यथ पुत्राजान से मातुमान दूतार्थी तस् सर्वस्थ दुष्टात्मा कर्ण हो वूल मृत्यु निष्पाप अर्जुन रात्रि के समय पुत्र सहित तुम्हारी माता कुंती को जला देने और तुम सब लोगों के साथ जुआ खेलने के कार्य में जो दुर्योधन की प्रवृत्ति हुई थी उन सब षडयंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था कर्णाध्य मनतेण निवन ततो निगृह तुम पृचक क्रवे दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास बना हुआ है कि कर्ण मेरी रक्षा कर लेगा इसीलिए वह आवेश में आकर मुझे भी कैद करने की तैयारी करने लगा था स्थिर बुद्धि नरेन्द्र से धात्राक्ष मानद कर्ण पार्थान सर्वान विजय सति न संशय मानद धित्राष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन का यह दृण है कि कर्ण रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों को निसंदेह जीत लेगा कर्ण महासिद्ध जानतापे बलम कुंती नंदन तुम्हारे बल कुल जानते हुए भी दुर्योधन ने कर्ण का भरोसा करके ही तुम्हारे साथ युद्ध छेना पसंद किया है कर्ण ही भाषते नित्यम अहम पार्था समागता वासुदेव चा विजय श्यामी महारथम् कर्ण सदा ही यह कहता रहता है कि मैं युद्ध में एक साथ आए हुए समस्त कुंती पुत्रों तथा वासुदेव नंदन वसुदेव नंदन महारथी श्री कृष्ण को भी जीत लूंगा प्रोत्साह अंदुरात्मानं धात्र सुदुर्मतिम समितौ गर्जते कर्ण तमध्य जय भारत भारत अत्यंत खोटे बुद्धि वाले दुरात्मा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाता हुआ कर्ण राज्यसभा में उपरयुक्त बातें कहकर गरजता रहता है इसलिए आज तुम उसे मार डालो यज युषमा सुप वही धारत राष्ट्र प्रयुक्तवान त्र कर्ण पापम तेर मुखम दुर्योधन ने तुम लोगों के साथ जो जो पापपूर्ण बर्ताव किया है उन सब में पाप बुद्धि दुरात्मा कर्ण ही प्रधान कारण है यज्ञ तष्ट्र क्रूर ही सदी महारथे अवश्यम निहित वीरम सौभद्र मिथ भेक्षण द्रोण द्रोणी कृपा वीरा कर्षय तम नर्षमा निर्मनुष्या महातंगा वृथाश्च महार व्यस्वाशतुरगाजूध जीविन कुरभस्कंधम कुरु, कुरु यशस्कर विधमत अनेका व्यथयन महार मनुष्यवाजु मतंगा प्रहिण्य जमक्षय शर सौभद्रजा तन्मे दहति गात्रणी सखे ने सपे यदुष्टात्मा कर्णों दुह्यत प्रभु सखे सुभद्रा का वीरपुत्र अभिमनुण के समान बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित तथा कुरुकुल एवं विष्णुवंश के यश को बढ़ाने वाला था उसके कंधे साढ़ के कंधों के समान मांसल थे वह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि नरश्रेष्ठ वीरों को पीड़ा दे रहा था हाथियों को महावतों और सवारों से महारथियों को रथों से घोड़ों को सवारों से तथा पैदल सैनिकों को अस्त्र शस्त्र एवं जीवन से वंचित कर रहा था सेनाओं का विध्वंस और महारथियों को व्यथित करके वह मनुष्यों घोड़ों और हाथियों को यमलोक भेज रहा था भाणु द्वारा सत्रु सेना को दग्धती करके आते हुए सुभद्रा कुमार को जो दुर्योधन के छह क्रूर महारथियों ने मार डाला और उस अवस्था में मारे गए अभिमन्यु को जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह सब मेरे अंगों को दग्ध किए देता है प्रभो मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि उसमें भी दुष्टात्मा करण का ही द्रोह काम कर रहा था अशक्नुष्शा कर्ण सात ऋणे सौभद्र सर निर्भिन्नो विसंग तो रणभूमि अभिमन्यु के सामने खड़े होने की शक्ति कर्ण में नहीं रह गई थी वह सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लथफ एवं अचेत हो गया था निस्व क्रोध संदिप्तो विमुख सायकार अपयान कृतोत्साहराश्चा जीवितें वह क्रोध से जलकर लंबी सांस खींचता हुआ अब मनु के बाणों से पीड़ित हो युद्ध से मुंह मोड़ चुका था अब उसके मन में भाग जाने का ही उत्साह था वह जीवन से निराश हो चुका था असद्रोणस्य अथ द्रोणस प्रहारों के कारण हो जाने से वह व्याकुल होकर खड़ा रहा। तदनंतर में द्रोणाचार्य का समयोचित क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट डाला तदिन्नायुदेन पंच महारम्ते उसके द्वारा धनुष कट जाने पर रणभूमि में शेष पांच महारथी जो सठता पूर्ण बर्ताव करने में प्रवीण थे द्वारों की वर्षा द्वारा अभिमन्यु को घायल करने लगे तस्मिन बिने वीर सर्वे शाम दुख मावि दुष्टात्मा कर्ण सच उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सभी को बड़ा दुख हुआ केवल दुरात्मा कर्ण और दुर्योधन ही जोर जोर से हस, थे। सभाजाम प्रमुखे पांडव चंसवत इसके सिवा कर्ण ने भरी सभा में पाण्डवों और कौनों के सामने एक क्रूर मनुष्य की भांति द्रौपदी के प्रति इस तरह कठोर पांडवा कृष्ण सा नरक गतिम्यम पृथु श्रोणी मृणेश मृदु भाषि यहाँ तम धीतराष्ट्र दासी भूता निवेशनम न संति प्रवि सारापक्ष पाण्डवा तब कृष्ण कृष्ण पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए पृथ्वी अब तो दूसरा पति वरण कर ले मृदभाषणे आश ने तू राजा धित्राष्ट्र की दासी हुई अतः राजमहल में प्रवेश कर तेढ़ी बरौनियों वाली कृष्ण पांडव अब तेरे पति नहीं रहे वे तुझ पर किसी तरह कोई अधिकार नहीं रखते दास भारा च पांचाले स्वयं दास च शोभन हे आद्य दुर्योधन औचे क पृथिव्याम नृपते स्प्र सुंदरी पांचाल राजकुमारी अब तू दासों की भार्या और स्वयं भी दासी है आज एकमात्र राजा दुर्योधन समस्त भूमंडल के स्वामी मान लिए गए हैं उपासन पांडवा चत्ये अन्य सब नरेश इन्हीं के योगक्षेम लगे हुए हैं भद्रे देख इस समय पांडव दुर्योधन के तेज से एक साथ ही नष्ट प्राय होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं व्यक्त सन्धतिलाजेते नियम्जिता प्रेस वच्चा उपस्था तिलो के समान हैं। और नरक में डूब गए हैं आज से ये दासों के समान नरेश की सेवा में उपस्थित होंगे पाप पाप वच करण सिन्वस्तव भारत भारत उस समय अधर्म का ही ज्ञान रखने वाले परम दुर्बुद्धि आप ही कर्णरे तुम्हारे सुनते हुए ऐसे ऐसे पापपूर्ण वचन कहे थे तदवाक्य सराह सम शोता तुम्हारे छोड़े हुए एवं शिला पर स्वच्छ किए हुए स्वर्ण निर्मित बाण पापी कर्ण के उन वचनों का उत्तर देते हुए उसे सदा के लिए शांत कर दे जान चान्या दुष्टात्मा पापा कृतवा जीवितुष्टात्मक ने तुम्हारे प्रति और भी जो जो पाप पूर्ण बर्ताव किए हैं उन सबको और इसके जीवन को भी आज तुम्हारे भ्राण नष्ट कर दे गांडी प्रहितान प्रहृतान घोरान वचनं अपने अंगों पर गांडिव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ द्रोणाचार्य और भीष्म के वचनों को याद करे सुवर्ण नाराचा शत्रुघ्ना वह बिजली और सोने के पंख धारण करने वाले तुम्हारे चलाए हुए नाराज कर, कर कर्ण का रक्तपान करेंगे उग्रा तुज निर्मुक्ता मर्म भेत्वा महासरा अद्यणम महावेगा प्रेषयु यम्षय आज तुम्हारे हाथों से छूटे हुए महान वेगशाली भयंकर एवं विशाल बाण कर्ण का मर्मस्थल वितीर्ण करके उसे यम भेज दें अद्यहा विषण प्रवतन तम था कर्णम पश्यंतु वसुधाधिपा आत्महारे बाणों से पीड़ित हाँ हुए भूमिपाल दीन और विषाद युक्त होकर हाहा कार्मे हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें अद्य सोणृत सम्मेन्दा कर्ण दीना पश्यंतु बाधवा आज कर्ण रक्त में डूबकर पृथ्वी पर पड़ा सो रहा हो और उसके आयुध इधर उधर ठेके पड़े हो इस अवस्था में उसके बंधु बांधो दीन दुखी होकर उसे देखे हस्त कक्षो महान भल्य नोन्मथित स्व प्रकम्पमान पतो भूमा ध्वज आज हाथी के रस्य के चिन्ह से युक्त अधिरत पुत्र कर्ण का विशाल ध्वज तुम्हारे भल्ल से कटकर कापता हुआ इस पृथ्वी पर गिर पड़े दया सरसत सतिन्नम रथम हेम विभूषित हते यो सल्य हत सल्य सुल तुम सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न उस सुवर्ण विभूषित रथ को जिसके रथी और घोड़े मार डाले गए हो छोड़कर भयभीत हो भाग जाए तम तो चेतकर्णस पार्थ सूत पुत्र पश्यत प्रति वरणाष्यतिथा हतम कर्णस्तम दृष्टा प्रियम पुत्र द्रोण स्मरताम द्रोण्या पुरुषों को मान देने वाले पार्थ यदि तुम सूत पुत्र कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उसके पुत्र वृषसेन को बाण द्वारा मार डालो तो अपने प्रिय पुत्र को मारा गया देख वह दुरात्मा कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म और विदुरज की कही हुई बातों को याद करे तथा श्रोधनोदेश धीरथिव निराशो जीवते याज्य राज्य तत्पाद आत्म हे द्वारा अधीर पुत्र कर्ण को मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन अपने जीवन और राज्य दोनों से निराश हो जाए एते ऐत पंचालामानहा भरत श्रेष्ठ पांडवानुंज भरत श्रेष्ठ कर्ण के तीखे बाणों की मार खाते हुए भी ये पांचाल वीर पांडव सैनिकों का उद्धार करने की इच्छा से कर्ण की ओर ही दौड़े जा रहे हैं पंचाला द्रौपदीजा धृष्टुम शिखंडि धिषधुम तनुजा सतानी कम चाकुन नकुल सहदेव च दुर्मुखम जनमेजय सुधर्माण सातक विधि कर्णवस ग अर्जुन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पांचाल योद्वा द्रौपदी के पुत्र धृटदुम्न शिखंडे धृट्टुम्न के पुत्रगण नकुल कुमार शतानी नकुल सहदेव दुर्मुख जनमेजय सुधर्मा और सातिकी ये सब के सब कर्ण के वश में पड़ गए हैं अभ्याहता कर्णे न ना पंचालाना श्रूय तेन तो घोर तदबंधू पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन देखो कर्ण के द्वारा घायल हुए तुम्हारे बांधव पांचालों का घोर आरतना रणभूमि में स्पष्ट सुनाई दे रहा है न तय भेता पंचाला कथंतो पर मृत्युम नृत्यु महेश्वासा गणयती पांचाल युद्ध किसी तरह भयभीत होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते वे महा वीर महासमर में मृत्यु को कुछ नहीं गिनते हैं या ये कह नाम तम तं। ते विद्रवेजुर द्रवेजुर्महार जो सारी पांडव सेना को अकेले ही अपने बाण समूहों द्वारा लपेट लेते थे उन भी का सामना करके भी पांचाल योद्धा कभी युद्ध मुंह मोड़ कर नहीं भागे वे ही महारथी वीर कर्ण को सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं सर्व ये कर्वपंचाल कालवच्चर ते वीर पंचाला मृत व्रजे तमप्यासाद्य समरे मित्रे मित्र तथ ज्वलनमस्त्र गुरुम सर्वधनुस्मता निर्दन चमृ दुर्धम द्रोण मोजता मुदिता जेत शत्रु नींद न जाता पंचाला से उपरा ahm um. मित्रवसल जो वीर द्रोणाचार्य प्रतिदिन अकेले ही संपूर्ण पांचालों का विनाश करते हुए पांचालों की रथ सेना में काल के समान विचरते थे अस्त्रों की आग से प्रज्वलित होते थे संपूर्ण धनधरों के गुरु थे और सम्रांगण में शत्रु सेना को दग्ध किए देते थे अपने बल और पराक्रम से दुर्धर्श उन द्रोणाचार्य को भी संग्राम में सामने पाकर वे पांचाल अपने मित्र पांडवों के लिए सदा डटकर युद्ध करते रहे शत्रु दमन अर्जुन पांचाल सैनिक युद्ध में सदा शत्रुओं को जीतने के लिए उद्यत रहते हैं वे सूत पुत्र कर्ण से भयभीत हो कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते सूर, नाम तरस्विनाम सूर सरही कर्ण पतंगान जैसे आग अपने पास आए हुए पतंगों के प्राण ले लेती है उसी प्रकार सूरवीर कर्ण बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले वेगशाली पांचालों के प्राण ले रहा है ए ते द्रवंत पंचाला द्राव्यंते ध्रुवम कर्ण भरत श्रेष्ठ पश्य पश्य तथा भरत श्रेष्ठ देखो ये पांचाल दौड़ रहे हैं निश्चय ही कर्ण और दूसरे दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं देखो वे कैसी बुरी अवस्था में पड़ गए हैं तान तथा भी मुखान भी राम मित्र से व्यक्त जीवित क्षय न पंचाला जो अपने मित्र के लिए प्राणों का मुंह छोड़कर शत्रु सामने खड़े होकर जूझ रहे हैं उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण रणभूमि में नष्ट कर रहा है तद भारत महेश्वासान अगाधे प्लव कर्णाण प्लव भारत कर्ण रूपी अगाध महासागर में महाधनुधर पांचाल बिना नाव के डूब रहे हैं तुम नौका बनकर उनका उद्धार करो अस्त्र कर्णे नागवाद महाघोर तस्वीर श्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है उसी का रूप इस प्रकार समय प्रकट हो रहा है घोर रूपम सुदारुण समृत्य महासेना ज्वलन तेन तेजसा यह अत्यंत भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र पांडवों की विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है एक चरंत संग्रामे कर्ण चापचिता सराह स्वतावकान ये भ्रमरा कर्ण के से छूटे हुए के समूहों के भांति चलते और तुम्हारे योद्धाओं को संतप्त करते हैं द्रवंत पंचालाम दक्ष सर्वासु भारत कर्णाश्रम समरे दुनिया भार्य मनात्मी भरत नंदन जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर है उनके लिए कर्ण के अस्त्र को रोकना अत्यंत कठिन है सम्रांगण में इसकी चोट खाकर ये पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं ए सभी क्रोध को धारण करने वाले ये भीमसेन सब ओर से संजय द्वारा घिर कर्ण के साथ युद्ध करते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं पांडवा भारत अन्याद उपेक्षित करण रोगो देहत जैसे प्राप्त रोग ना की चिकित्सा न की गई तो वह शरीर को नष्ट कर देता है उसी प्रकार यदि कर्ण की उपेक्षा की गई तो वह पांडवों संजयों और पंचाणों का भी नाश कर सकता है नान्यम तत्वी योधम जोधे बले यह समेत महाना ब्रज के सेना में मैं तुम्हारी सिवा दूसरे किसी योद्धा को ऐसा नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना करके कुशल कुशलपूर्वक घर लौट सके तमद निश्त नृषभ ये पार्थ आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल की प्राप्त करो तम शक्त ऋणे जेत स कर्णी कौरवान्न्यो युधि युथा श्रेष्ठ सत्य मेंद्रवी मित योद्धाओं में श्रेष्ठ केवल तुम्हें संग्राम में कर्ण सही संपूर्ण कौनों को जीत सकते हो दूसरा कोई नहीं यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ हत पुरुषोत्तम पार्थ अत महारथी कर्ण को मारकर यह महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृतकृत्य सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओ ऐसे श्री महाभार ते कर्ण पर्वण श्री कृष्ण वाक्य श्री सप्तम इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक तिहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ